दैनंदिन जीवन में योग जप और ध्यान ध्यान का उद्देश्य ध्यान के बहुत उद्देश्य हो सकते हैं इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए हो सकता है विद्यार्थियों के लिए तो ध्यान बहुत उपयोगी है यदि वे इसे नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से उनकी एकाग्रता स्मृति शक्ति और ग्रहणशीलता बढ़ेगी कुछ लोग जीवन में मूल्यों को उतारने के लिए भी ध्यान करते हैं ध्यान के विषय के अनुसार हम कई प्रकार के मूल्यों को जीवन में डाल सकते हैं ध्यान चरित्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपाय है योगी ध्यान का अभ्यास समाधि और चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध मोक्ष के लिए करते हैं ध्यान का किंचित अभ्यास हमें तनाव कम कर मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक होता है लेकिन एकाग्र चित्त होकर ध्यानाभ्यास कुछ लोगों के लिए खासकर जो इसके अभ्यस्त नहीं है तनावपूर्ण हो सकता है इसीलिए आरंभ में सचेतना अवेयरनेस पर ही जोर देना चाहिए प्रश्न क्या ध्यान हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के अलावा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है उत्तर अवश्य ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है जो जागतिक लक्ष्य पाने में सहायक सिद्ध होती है लेकिन इस गरिमामय पद्धति का यह बहुत तुच्छ उपयोग होगा उसका अवमूल्यन होगा प्रश्न क्या ध्यान भय को दूर करने में सहायक हो सकता है उत्तर हाँ ध्यान का अर्थ ही है प्रगाढ़ चिंतन हम जो सोचने सोचते हैं कालांतर में वही हो जाते हैं यदि कोई निर्भीक व्यक्तित्व जैसे बुद्ध या स्वामी विवेकानंद का ध्यान करे तो वह अवश्य ही निर्भिक होगा स्वामी विवेकानंद सिंह के हृदय का ध्यान करने को कहते हैं पतंजलि अपने योग सूत्र में किसी पवित्र और अनासक्त आत्मा के हृदय का ध्यान करने का परामर्श देते हैं वीतराग विषयम वाचितम प्रश्न क्या ध्यान रजोगुण और तमोगुण को घटाकर सत्वगुण बढ़ाता है उत्तर सत्त्वगुणी मनुष्य ही यथार्थ ध्यान कर सकता है तमोगुणी व्यक्ति ध्यान में बैठने पर सो जाएगा रजोगुणी भी बहुत समय तक ध्यान के लिए एकासन हो नहीं बैठ हो नहीं बैठ पाएगा तमोगुण दूर करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कार्य करने चाहिए रजोगुण को अपने उपरोक्त क्रियाएं धीरे धीरे कम करनी चाहिए एक प्रकार से ध्यान भी रजोगुण को कम करने में सहायक हो सकता है प्रश्न क्या कोई ध्यान के द्वारा नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकता है उत्तर नकारात्मक विचारों से आपका क्या तात्पर्य है मैं असहाय हूँ मैं दुर्बल हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता सभी लोग खराब हैं आदि विचार ही आम तौर तो पर आम तौर तो पर नकारात्मक विचार कहे जाते हैं युद्धभूमि में अर्जुन भी इसी प्रकार की सोच के प्रभाव में आ गया था इस प्रकार के विचारों को दूर करने के लिए विरुद्ध विचार प्रवाह मन में उठाना चाहिए लेकिन स्मरण रहे इसको हम ध्यान नहीं कर सकते प्रश्न आपने कहा कि ध्यान अर्थात बिना नैतिक मूल्यों के हमें शक्तिशाली लेकिन अधिक बुरा बना सकता है कैसे उत्तर जैसा कि पहले ही कहा है ध्यान अर्थात प्रगाढ़ चिंतन ध्यान से हमारी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है और इस शक्ति का अच्छे या बुरे कामों में प्रयोग किया जा सकता है यदि हमारा मन काम क्रोध लोभ आदि नीच प्रवृत्तियों से भरा है तो ये प्रवृत्तियाँ और अधिक शक्तिशाली होंगी रावण बाणासुर आदि बड़े योगी थे और रोज ध्यान किया करते थे उन्होंने ध्यान के द्वारा लब्ध शक्ति का उपयोग स्वार्थ और दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए किया इसीलिए ध्यानाभ्यास के साथ साथ सत्य अहिंसा इंद्रिय संयम अपरिग्रह अस्ते आदि गुणों का अभ्यास भी करना चाहिए प्रश्न इच्छाओं का दमन क्या जीवन का अंत नहीं है ध्यान की इच्छा भी तो आखिर एक इच्छा ही है कुछ सिद्ध साधक कहते हैं कि अब की इस अवस्था में एक नशा सा होता है उत्तर इच्छाओं का अंत मृत्यु नहीं है जिसकी इच्छाएं नहीं है वह मरता नहीं है वास्तव में कामना शून्यता ही जीवन का लक्ष्य है ऐसी अवस्था एक संतोष और आनंद को जन्म देती है यह साधारण शराब की ममता नहीं है यह साधारण शराब की मत्तता नहीं है लेकिन ऐसा व्यक्ति दिव्य आनंद में अवश्य मस्त रहता है ध्यान कुछ इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम भी है लेकिन जब यह वासना शून्यता की अवस्था आती है तो ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है निर्वासन व्यक्ति के लिए जीवन ही ध्यान स्वरूप हो जाता है प्रश्न योग और ध्यान से विश्रांति आती है ऐसा कहा जाता है इनका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है उत्तर यह दुर्भाग्य है कि आजकल योग और ध्यान ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि केवल एकाग्रता और मन की शांति के लिए किया जा रहा है लेकिन सनातन धर्म में ये ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के मुख्य साधन समझे जाते हैं मन की शांति तथा एकाग्रता इसके सह उत्पाद हैं आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर केंद्रित जीवन का अर्थ है और जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक होना ब ईश्वर या आत्मा ही परम सत्य है इनके अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होना इनकी सत्ता जड़ पदार्थों से भी अधिक है यह मानना स स्वयं को केवल देह मन युक्त एक सत्ता न समझकर कर आध्यात्मिक सत्ता समझना द आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक निश्चित पथ का अनुसरण करना योग आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान का एक शक्तिशाली उपाय के रूप में निर्देश करता है ध्यान की पद्धति प्रश्न मैं ध्यान किया करता था लेकिन अब मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन एकाग्र नहीं होता मेरा मन कुछ और ही सोचता रहता है मुझे क्या करना चाहिए उत्तर पहला पहले शरीर को बिना हिलाए डुलाए 20 से 30 मिनट तक स्थिर बैठने का प्रयत्न करो यह मन को स्थिर करने में काफ़ी सहायक होगा दूसरा इसके बाद स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण या बुद्ध जैसे पवित्रात्मा के चित्र को एकटक होकर निहारो तीसरा इसके पश्चात उसी आसन पर बिना हिले आंखें बंद कर उसी चित्र को मन में देखने का प्रयास करो चौथा मन को व्यर्थ चंचल करने वाली क्रियाओं जैसे टीवी में बेकार की चीज़ें देखना या उत्पटांग साहित्य पढ़ने से दूर रहो पांचवा, दैनंदिन गतिविधियों के लिए समय सरणी बनाओ तथा उस पर दृढ़ रहो साथ ही उत्साहवर्धक और प्रेरक जैसे गीता या स्वामी विवेकानंद साहित्य भी पढ़ते रहना चाहिए दिन का आरंभ लगभग पाँच बजे ध्यान से करो ध्यान के बाद योगासन या व्यायाम कर सकते हो लेकिन यदि ध्यान में नींद आए तो व्यायाम के बाद ध्यान करना चाहिए प्राणायाम प्रश्न मैंने सुना है कि हमें जप या इष्ट देवता को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्या ऐसा करना उचित है उत्तर श्वास पर मन को केंद्रित करना एक प्रकार से एकाग्रता का अभ्यास ही है लेकिन इससे केवल मन को शांत करने में सहायता मिलती है जबकि इष्ट देवता पर ध्यान ही वस्तुत ध्यान है ध्यान के साथ साथ हाँ जब भी करना चाहिए प्रश्न ध्यान बहुत कठिन है क्या हम ध्यान के सहायक रूप में प्राणायाम कर सकते हैं उत्तर हाँ यह ठीक है कि ध्यान सहज नहीं है और इसमें प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत निष्ठा और समर्पण के साथ अनलथ निरंतर अभ्यास आवश्यक है बहुत से लोग इस प्रयास को अनवरत नहीं रख पाते अतः असफल हो जाते हैं प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण कर मन की उछल कूद को कम तो कर सकता है लेकिन निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है प्राणायाम किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए अन्यथा इससे हानि पहुंच सकती है एक सुव्यवस्थित और नियमित जीवन प्राणायाम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है प्रश्न प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें उत्तर पहले एक नाक से सांस निश्चित समय में अंदर खींचो फिर बिना रोके दूसरी नाक से उतने ही समय में बाहर निकाल दो इसके बाद दूसरी नाक से उतनी ही देर में सांस लो और पहली नाक से निकाल दो इसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं अर्थात श्वास को बिना रोके अंदर बाहर फेंकना इसको ही छह महीने तक करते जाओ धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की संख्या या समय बढ़ाते जाओ अर्थात इनको बिना सांस रोके जितना लंबा खींच सको खींचो इससे ही तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा इसके अलावा सांस लेते समय मन में भावना लानी चाहिए कि पवित्रता शक्ति प्रेम शांति आदि सद्गुण मुझ में आ रहे हैं तथा सांस छोड़ने के साथ दुर्बलता अपवित्रता घृणा चंचलता आदि बाहर हो रहे हैं दुर्भाग्य है कि एक प्रतिशत भी श्वास की इस साधारण और सहज क्रिया को जारी नहीं रख पाते वे आकर पूछते हैं क्या आप मुझे दूसरी क्रिया सिखाएंगे खीर का स्वाद तो खाने में ही है